मन में चार वासनाएँ उठी है बैगन की रसदार तरकारी खाऊंगा शिवनाथ से मिलूंगा, हरिनाम की माला लाकर कर भक्तगण जप करे मैं देखूंगा और आठ आने का कारण शराब अष्टमी के दिन तांत्रिक साधन पिएगा मैं देखकर प्रणाम करूंगा। नरेंद्र सामने बैठे हुए थे उनकी उम्र बाईस तेईस की होगी ये बातें कहते कहते श्री राम की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 तब वह चीख मारकर अपनी माँ की ओर उड़ने लगता है मिट्टी से मृत्यु होगी इसीलिए मिट्टी देखकर भय हुआ है अब अपनी माँ को चाहता है माँ उस ऊँचे आकाश में है उसी ओर बेतहाशा उड़ने लगता है फिर दूसरी ओर दृष्टि नहीं जाती अवतारों के साथ जो आते हैं वे नृत्य सिद्ध होते हैं कोई अंतिम जन्म वाले होते हैं विजय से तुम लोगों को दोनों ही है योग भी है और भोग भी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 यह ब्रह्मांड तलातल को पहुंच जाता है जी में आता है डूबकर नीचे बैठा रहूं, परंतु वहां भी गौरांग प्रेम रूपी घड़ियाल से जी नहीं बसता वह निगल जाता है ऐसा सहानुभूतिपूर्ण और कौन है जो हाथ पकड़ के खींच ले जाए काना हो जाने पर श्री राम कृष्ण फिर भक्तों से बातचीत कर रहे हैं श्रीयुद्ध केशव के भतीजे नंदलाल वहाँ मौजूद थे वे अपने दो एक ब्राह्म भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण के पास ही बैठे हुए हैं श्री राम कृष्ण विजय आदि भक्तों से कारण शराब की बोतल एक आदमी ले आया था मैं छूने गया पर मुझसे छुई न गई विजय आह श्री राम सहदानंद के होने पर यूँ ही नशा हो जाता है शराब पीनी नहीं पड़ती माँ का चरणामृत देख मुझे नशा हो जाता है ठीक उतना जितना पाँच बोतल शराब पीने से होता है